जब आप पैदा होते हो तो डेट ऑफ बर्थ लेफ्ट में लिखी जाती है जब आपकी डेथ होती है तो डेट ऑफ डेथ राइट में लिखी जाती है उन दोनों के बीच में जो जिंदगी आपकी वो इन दोनों तारीखों को यादगार बनाती है गॉट इट आप उन दोनों डेट्स को यादगार बनाने के लिए आज क्या कर रहे हो कैसा लगता है जब पता पड़ता है कि अब एग्जाम के लिए केवल 1 महीना बचा है 1 हफ्ता बचा है या कल एग्जाम है कैसा लगता है जब आपका कोई पेपर खराब जाता है कोई आपका पूरा साल खराब जाता है एक बात बताओ दोस्त खराब आपका पेपर रूट साल होता है या खराबी आप में होती है कि आपने पढ़ाई नहीं करी आप पढ़ो या ना पढ़ो आपकी पढ़ाई के हिस्से का जो टाइम है जो इन दोनों डेट्स के बीच का टाइम है दैट इज कंप्लीटली योर्स लेकिन आपकी ही जिंदगी के लिए आपको छोड़ करके अगर कोई टेंशन है तो वो कोई और है आपकी पढ़ाई में आगे कितना खर्चा होगा आप कब उनसे किसी खर्चे के लिए पैसे मांग लो आपके पेरेंट्स को ये सोच-सोच के डर लगता है कि मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे और एक बार आप अपने आप से सवाल कि आपने किन चीजों को जरूरी बना है आपने क्या-क्या लफड़े पाल रखे हैं आपका दिन कैसे शुरू होता है और किस तरह से पढ़ाई को टाल-टाल आप फिर रात को बिस्तर में पहुंच जाते हो और सुबह अलार्म बजते सोचते हो कि यार सोते सुबह हो जाती है सोने को नहीं मिलता सोने को तो आपको मिल जाता है लेकिन जो पढ़ाई के टाइम आपने जो लफड़े पाल रखे हैं उनको मैं बताता हूं एक बार सबसे पहली बात कि आप बहुत ज्यादा खबरी बने हो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है अरे मैच में कल क्या हुआ यार वो क्लास में क्यों नहीं आई कल मेरी फोटो पे लाइक क्यों नहीं आ रहे यार आज ऑनलाइन होके भी मेरा मैसेज सीन नहीं किया उसने पता नहीं किससे बात चल रही होगी अच्छा मैंने कल तो काफी पढ़ाई की थी यार अरे इस बुधवार की छुट्टी है फुल टाइम अपना है यार इस बार विंटर की सेल नहीं लग रही कहीं ये मेरा मोबाइल कितना टाइम लगाएगा हर चार्ज होने में youtube चलाना था मुझे सोने से पहले चार्ज कर लूं फिर थोड़ा सोते टाइम बिस्तर में चला लूंगा अच्छा फेमस होने के लिए तो अपना अलग काम करना पड़ता है ना पढ़ के क्या मिल जाएगा मुझे तो फैशन डिजाइनर बनना है उसमें कौन सी पढ़ाई काम आएगी अब तो भाई पंखा चलेगा तभी पढूंगा बिजली नहीं आ रही वैसे पसीने में मोबाइल पर टाइम पास कर सकता हूं बिना पंखा चले भी अरे यार नेक्स्ट वीक प्रोग्राम है कॉलेज में थोड़ी शक्ल चमका लेता हूं अपनी नए शूज और बेल्ट ले आता हूं यार विवेक के साथ जाके विवेक को फोन लगाया अरे भाई क्या हाल है कुछ नहीं भाई वैसे ही अच्छा सुन शाम को राकेश वाली बाइक रख लियो अपने पास दोपहर बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं थोड़ा अरे हां यार मुझे भी मोबाइल का कवर लेना है और वो राहुल भी बोल रहा था बैग लेने के लिए अच्छा ठीक है उसको ही बोल दियो भाई वो रोहित के साथ आ जाएगा उसकी बाइक पे अच्छा ठीक है भाई कॉल बैक करता हूं मैं थोड़ी देर बाद विवेक का कॉल आता है वो बोलता है अच्छा सुन भाई वो मैंने राहुल से बात करी है वो बोल रहा है कि अभी चलते हैं थोड़ा घूम फिर लेंगे मन में भाई झूले लग गए फट से तैयार हुए बाजार पहुंच गए टाइम कब निकला पता ही नहीं चला जहां अकेला जाके 1 घंटे में काम कर सकता था बंदा वहां अब सबका फिजूल का काम खत्म करवाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपने और फिर वापस आते टाइम उनके घर से होते हुए आना था मोबाइल से वेब सीरीज लेना था बहुत सारे काम थे लेकिन मकसद सिर्फ एक था टाइम बर्बाद करना मकसद सिर्फ एक था कि जो उन दोनों डेट्स के बीच में टाइम मिला आपको जिंदगी के नाम पर उसको बर्बाद करना है बस मकसद टाइम बर्बाद करना था रोज मिलते गए अपने आप को इल्यूजन में रखते गए और हर दिन एग्जाम की तरफ बढ़ते गए एग्जाम के 1 महीने पहले वर्ल्ड वॉर टाइम टेबल बन गया जो कि 2 3 दिन में ही ध्वस्त हो गया क्योंकि पूरी साल नहीं की तो एकदम से कैसे 10 एकदम से कैसे 100 पेज कवर दिन एग्जाम का जब 1 हफ्ता बचा पूरी जान लगा दी गूगल और यूट्यूब सर्च करने में कि कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल कोई ट्रिक जाए कोई रामबाण मिल एग्जाम की पहली रात तो सो ही नहीं पाए क्योंकि पूरी साल भर टेंशन के नहीं सो रहे और खराब पेपर होते ही मोटिवेशन देखो इस बार पढूंगा फिर वही स्टोरी रिपीट करक्टर तो एक ही है लाइट कैमरा एक्शन को योर बोल रहा है आप रोल प्ले करते जा रहे हो आज अपने आप से एक सवाल पूछो यार क्यों व्हाई क्यों वो दिन देखना चाहते हो जब आप किसी के नीचे 15000 की नौकरी करोगे और तब कोई और आपका ही साथी जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं था लेकिन आप जितने फालतू लफड़े नहीं पाल रखे थे उसने ऑस्ट्रेलिया में बीच पे अपनी हॉलीडेज स्पेंड कर रहा होगा जब आप भरी गर्मी में भीड़भाड़ वाली बस में जगह ढूंढने के लिए घुसोगे तब किसी और के घर में फुली सेंट्रलाइज्ड ऑल वेदर एयर कंडीशन लग रहा होगा क्यों जानबूझ के इनवाइट कर रहे हो वो सिचुएशन जब आपको सेल्फ रियलाइज होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कितना टाइम वेस्ट किया एक सक्सेसफुल स्टूडेंट का दिन शुरू होता है सूरज उगने के पहले सूरज उगने से पहले वो तैयार होता है अपनी एक तेज तर्रार सोची समझी प्लानिंग और कॉपी कलम के साथ और सूरज को बोलता है कि आजा चल लाइन में देखता हूं देखता हूं तो कितनी गर्मी भटकता है कितना मुझे पसीने में भागता है मैं तो नहीं रुकने वाला एक स्टूडेंट का दिन खत्म होता है एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ कि इस साल जो पढ़ाई का मैंने प्लान किया है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं और मेरा आज जितना प्लान था स्टडी का वो मैंने आज फिनिश किया बुद्धिमान लोगों में भी वही 1.5 किलो का दिमाग होता है बस वो रगड़ के रखते हैं उसको अपने दिमाग को अपनी उंगली पे नचाते हैं और आपको देखो हर कोई नचा रहा है कभी सोनिया का मैसेज नहीं आता कभी रोहित धोखा दे जाता कभी विवेक से लड़ाई हो जाती है कभी सारे दिन अपने लिए ब्लूटूथ हेडफोन देखते रहते हो अमेज़न खोल के आपको तकलीफ मिलती है हर दिन दर्द होता है हर दिन लेकिन वो जो तकलीफ और दर्द है ना उसका सोर्स चेंज करना है वो दर्द होना चाहिए आपके हार्ड वर्क से ना कि किसी के साथ लड़ाई करने से तकलीफ मिलनी चाहिए आपको जब आप ठंड में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ते हो तकलीफों का सोर्स चेंज करो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं कि सीखने के लिए दर्द उठाना पड़ता है और दर्द इंसान के लिए सब कुछ अचीव करना पॉसिबल बनाता है दिक्कत यह नहीं कि आप मेहनत नहीं पाओगे dikkat ye hai ki aap apne aap ko mehnat karne ke liye convince nahi kar pate roz dp badalne se zindagi nahi badalti mere dost apna attitude badalne se zindagi badalti hai roz party karne se naam nahi hota kaam karne se naam hota सोने से जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते नींद को खोने से सपने पूरे होते हैं आप में और एक टॉपर में दिमाग एक ही है लेकिन वो आपसे ज्यादा भूखा है सक्सेस पाने के लिए और यही बात उसको आपसे मेरिट लिस्ट में ऊपर डालती है जब पढ़ो तब सोचो कि मैं अपने खुद के ही बेहतर फ्यूचर वाले वर्जन के लिए पढ़ रहा हूं बात-बात पर लोगों से उलझने से आपकी ताकत नहीं झलकती हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करके जो बंदा कंसंट्रेट करता है उससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ झलकती है दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको नहीं पढ़ा सकता जब तक आप अपने आप में अपना एक फ्यूचर वर्जन नहीं देखते हो अपने आप में अपनी एक फ्यूचर वाली इमेज तैयार करो कि मुझे लाइफ में 2 साल बाद यहां पहुंचना है 5 साल बाद यहां पहुंचना है और वो जो मेरा 5 साल बाद वाला वर्जन है वो जब वहां पहुंचकर अपनी हिस्ट्री में देखेगा या मेरी जब वो वाली डेट आएगी जो राइट में लिखी जाती है समझ रहे हो ना तो उसको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए वो मोमेंट जो है ना वो इंस्पायरिंग होना चाहिए सबके लिए दूसरों के लिए मोटिवेशन होगा वो तो आज से ही स्टडी करो रिसर्च करो एक बड़े पर्पज के लिए पढ़ो एक बड़े पर्पज के लिए लाइफ जियो जो वीडियो में मैंने आपको बताया बहान है वो एक बार दोबारा उस बंदे वाले नजरिए से सुनना जो आप अपने आप को फ्यूचर में बनता हुआ देखना चाहते हो उन छोटे-छोटे बहानों में से एक भी बहाना ऐसा नहीं होगा जो आपको अपने उस वर्जन से मिला सकता है मैंने एक वीडियो में बोला था उसकी लिंक नीचे कि किसी को इंप्रेस करने के लिए जिंदगी मत जियो किसी को इंप्रेस करने के लिए काम मत करो बल्कि इस पूरी दुनिया को इंस्पायर करने के लिए काम करो और इंस्पायर कैसे कर पाओगे when you prove it to yourself first jab aap pehle khud ko inspire kar pao meri baat samajh rahe honge aap aap is life mein kuch aisa kar sakte ho jo kai sadiyon tak koi aur insaan na kar paaye aur uski shuruaat hoti hai aaj se abhi se aapke knowledge se aapki curiosity se aapke aage badhne ki bhookh se ek line mein hamesha bolta hu jo khud mujhe motivate karti hai ki kuch bada socho aur bada karo desh mein apna nahi balki duniya mein desh ka naam karo jai hind vande mataram دي تفكس